भागवत महापुराण दशमस्क अथ षीति तमोध्याय सुभद्राहरण और भगवान का मिथिलापुर में राजा जनक और सुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना राजवाच ब्रह्मण वेद तमीक्षा रामकृष्णयोः राम कृष्ण यथोपये भी या राजा परीक्षित ने पूछा भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ श्री शोकवाच अर्जुन तीर्थयात्रायाम पर्यटन वनिम प्रभो गत प्रभा दुर्योधना श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई वे त्रिजंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुँचे तत्र वही वार्षिकान मासान अवासी थार्थ था पौरे हभाजि तो भिक्षम रा अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में चार महीने तक रहे वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया उन्हें यह पता ना चला कि ये अर्जुन हैं एक गृह मालीय आतिथ्यन निमंत्रित श्रद्धयो पषितम किला एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रण किया और उनको वे अपने घर ले आए त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया सोपश्य त्र महतिम कन्या वीर मनोहरा प्रत्युतफल्ले क्षण भाव क्षुब्धम अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया सा नारी नाम वृक्ष नारेण हृदयंगमंति हृदय क्षणाम पर परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर स्पर्श कर लेती थी उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया वह तनिक मुस्कुरा लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया ताम परम समुध्याय अनंतरम प्रे सुर अर्जुन नले भेषम भ्रम तब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी महत्याम देवयात्रायाम रथस्थाम दुर्ग निर्गताम जहारुमत पित्र कृष्ण से छ महारथ एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हनन कर लिया रथस्तो धनुरादा सुनाशारुंदो भटान विद्राभ्य क्रोशता मृगराडि रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े तुताक्षुभ तो राणि महान गृहत पृष्णे नाम्यत यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र परंतु भगवान श्रीकृष्ण तथा तो अन्य सुरहित संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया तब वे शांत हुए प्राइणोत पारि बरहि वरवधो मुदा बलह इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधु के लिए बहुत सा धन सामग्री हाथी रथ घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे श्री शु कु कृष्णस्या से द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इतिश्रुत कृष्णक भक्त्या पूर्णार्थ शांत कबीरलम पट श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित विदेश की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे उनका नाम था श्रुतदेव वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण वनवरत, परम शांत ज्ञानी और विरक्त थे सवास विदेहे सो मिथिलाया गृहाश्रमी अन्य निवर्तित निज क्रिय वे गृह साश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे यात्रा मात्रम नादिकम प्रारब्ध व प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी अधिक नहीं वे उतने से ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर रहते थे तथा दृष्टाष्टों बहुलाश्विलो निरह उप्युत प्रिय प्रिय परीक्षित उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलास्व उनमें अहंकार का लेज भी न था श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणारित रतम आरुह्य सादेहानभ एक बार भगवान श्रीकृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक के साथ रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया नारदो वामदेवत्रि कृष्णो रामोषिणि अहम बृहस्पति कण्व मैत्रेय य्यवनादय भगवान के साथ नारद वामदेव अत्रि वेदव्यास परशुराम असित आरुणि मै सुखदेव बृहस्पति कण्व मैत्रेय च्यवन आदि ऋषि भी थे तत्र तत्र पौराजान पदारिप उपदस्थो सार्यस्ता ग्रहे सूर्योधित परीक्षित वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानव ग्रहों के साथ साक्षात सूर्यनारायण उदय हो रहे हो आनर्त धन्व कंक पांचाल आनर्तधन्वकूर्जांगल कंकमस पांचालकुमेकोसला अनेतुख सरोजमुदारहास स्निग्धे क्षण नृपुर धृषि परीक्षित उसी में आनर्त धन्वकूर्जांगल कंक मांचालकुति मधुकेकय कोसल अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्रुपी दोनों से भगवान श्रीकृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया तेब्य स्वीक्षण विन तमेश दिग्भ्येमंत्रो दिश्छन्दिगंत धवलोशु भगनम गीतम सुरय निबिर त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस उसकी का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेश देश में पहुँचे तेज तम प्राप्त मा करण पौराजान पधा नृप अभियुर्मुदिता तस तस्मय गृही परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सुखावगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए दृष्ट उतम श्लोकम प्रत्युत्फुल्लानाशयाह कैर्थयोहतपूर्वाह तथा मुनि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था देखा न था हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया स्वाग्रहाय संाप्त मन्वान जगद्गुरु मैथिल श्रुतदेवस्थ पादयोपेततु प्रभो मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया न मंत्रेताथ्यन सद्विजेह मैथिल श्रुतदेवस्थ युगप बहुलास और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मुनिमंडली के सहित भगवान श्रीकृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया भगवान तदभिप्रेत्य भीप्रेत्य दया प्रिय चिकितया भ्याम तदलक्षित भगवान दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं स्रोतमप्यसताम दूरान जनक स्वगृहगतान आनीतिश्वासनाग्रेशो मुखासीनाम प्रवृद्वर सहृद्रा नत्वा ना तद्रीन प्रक्षा तदपोलोकनी सकुटुंबो वहन्मूर्ध्या पूजया चक्रीश्वरा गल्यांबरा कल ध्रोपदी पार्ख विदेहराज बहुलाश बड़े मनस्वी थे उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए उस समय बहुलाशु की विचित्रथा थी प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुम्ब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ्य गौ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की वाचा मधुरिया प्रीणन दहातर्पितान्न पादा पंकगत हो विष्ण हो संस्कृत क्षण जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर मधुरवाणी से भगवान की स्तुति करने लगे